देवी भागवत नवम स्कंध नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन जो मनुष्य व्रतों साधों और उपवास के अवसर पर छोर कर्म करता है वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है साध्वी ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है वह अस्थिकुंड नामक नरक में वास पाता है फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है महान दरिद्रता के कारण अनेक स्थानों पर भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो जाती है जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है वह जलते हुए ताम्र नामक नरक में वास पाता है कायर तथा सद्य ऋतुस्नाता काव्य का, कर का स्पर्श करता है वह चर्मकुंड नामक नरक में वास करता है जो बिना निमंत्रण मिले शुद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है वह ब्राह्मण सप्तर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है जो कठन कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वह तीक्ष कंटक नामक नरक कुंड में कंटभोजी बनकर वास करता है मेरे दूत उसे दंड से कष्ट पहुंचाते हैं जो निर्दय व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह हजार वर्षों तक विष विष्वोजी होकर विष कुंड में रहता है फिर सात जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है सात जन्मों में कोढ़ी होता है उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट देती है तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भृत्य द्वारा मरवाता है वह तप्त तैल ते नामक नरक कुंड में रहता है उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है साथ भी जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से और हिलना अवहलनापूर्वक प्राणी की हिंसा करता है वह युगों तक कुत्तकुंड नामक नरक में स्थान पाता है इसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है यो जो मांस खाता तथा तो इष्ट देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है वह मांसलोक नीच दीज कुमी कुंड नामक नरक में जाता है उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है तदुपरांत तीन जन्मों तक मूलक्ष की योनि मिलती है कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो ऐसे सर्प को जो मारता है वह मानो सर्प नामक नरक का अधिकारी होता है कृष्ण सर्प सर्प सर्प सर्प तथा केवल उपलक्षण हैं सभी सर्पों के मारने पर यह यातना भोगनी पड़ती उसे उसे वहां सर्प काटते सर्प का विट उसे खाना पड़ता है तत्पश्चात वह सर्प की योनि पाता है तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं ब्रह्मा के विधान में रक्तपात जिनकी जीविका ही निश्चित है उन मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को जो मारते हैं वे मृत जीवों के दंसकुंड और मसक कुंड नामक नरक में निवास करते हैं दिन रात वे जंतु उन्हें काटते रहते हैं उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं तदुपरान्त उस क्षुद्र जंतु की योनि में उनका जन्म होता है फिर वे अंगहीन मानव होते हैं जो दंड न देने योग्य व्यक्तियों अथवा ब्राह्मण को दंड देता है वह भद्र द्रष्ट नामक नरक कुंड में जाता है उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है फिर सात जन्मों तक सुअर और तीन जन्मों तक कौवा होता है जो मूल मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है पुनः सात जन्मों तक बिछू होता है तत्पश्चात मनुष्य की योनी में उसकी उत्पत्ति होती है वह तत्प मनुष्य वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति के आज्ञानुसार इधर उधर जाने का काम करता है कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्रीहरि की भक्ति से विमुख रहता है वह शर शूल एवं खड्ग नामक नरक कुंड में जाता है शास्त्रों से उसके अंग निरंतर छेदते रहते हैं मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकारपूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोलक गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है वह नरक बड़ा ही भयंकर है उसमें चारों ओर खोलता हुआ जल भरा रहता है अंधकार छाया रहता है तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं ऐसे दारूण नरक में वह पड़ा रहता है तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है वह नरकुंड नामक नक्रकुंड नामक नरक में जाता है जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से परिस्त्री के वक्षस्थल श्रोणी स्तन एवं मुख देखता है वह काकतुंड नामक नरक में वास करता है जो मूढ़ मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है वह कुंड नामक नरक में स्थान पाता है मेरे दूत उसकी आँखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उस पर प्रहार करते हैं इसके बाद वह तीन जन्मों में नेत्रहीन तथा सात जन्मों में दरिद्री होता है